त्रयोदश ब्राह्मण में चांदोग में पहले कहा गया था अश्य फूले वीरों जाए थे वीर पुत्र होने से पिता पितृ लोगों की रक्षा करता है किंतु केवल पुत्र मात्र से नहीं पुत्र अनुशिष्ट हो वेदाध्ययन करे आगे वेदाध्ययन करके यज्ञ आदि करे तो पिंड आदि प्रदान करे तो लोगों के लिए गित तो होता है पुत्र के दीर्घायु प्राप्ति के लिए ये उपासना प्रारंभ हुआ पंचोदश में कैके त्रैलोकों कोषण करना अंतरिक्ष का उधर है और भूमि है नीचे भाग मूल है और उद्योग होता है ऊपर है कपाल के समान कोश हो गया और इसमें दिशा सो कोना है कर्म प्राणियों का कर्म फल इसमें रहता है सब सम्पूर्ण विश्व इसमें आश्रित है कोष कोणत्वता सु दीक्ष अबांतर विभाग माह कोष के कोण रूप से दीक्षा कही गई थी वो दिशा में अबांतर विभाग किसी कोने में कैसे दिशा है तस् प्राची दिग्जूह नामो सहमा दक्षिणारागिणीचि शुभताशि कायुर्वत्सम वायु दिशां वत्सवेद न पुत्र हृदय सोहमेत सोहमेत वायु दिशा वत्सवेद न पुत्र तस्य प्राचिदि पूर्व दिशा जुह नाम जुहू उसका नाम है कर्म करते समय पूर्व दिशा को मुकर के करते हैं जुह नाम को हो गया प्राचीतिक और सहमाना नाम है दक्षिणा दक्षिणा दिशा का नाम सहमाना राज्य नाम हो प्रतिशी पश्चिम का नाम राजभुता नाम उदिशी उत्तर दिशा सुभुता नाम है ये चार दिशा चार उसके पूर्ण हो गए तो के कौन चार दिशा है ताम वायुर्वत्स इस दिशाओं का वत्स वक्षरा के समान हो गया वायु सवं वायु दिशा वत्सम वेदक यह जो वायु है दिशा का वत्स वक्षरा के समान पुत्र के समान है इसकी वायु की उपासना करता है न पुत्र रोदम रोदित पुत्र रोदन के पुत्र के निमित्त रोदन नहीं करता है पुत्र निमित्त रोदन यथाचा तथा न रोदी थी पुत्र के मृत्यु से रोते हैं पिता माता अकाल मृत्यु हो जाए तो भूत रोदन करते तो पुत्र रोदम न रोदी कारण से पुत्र दीर्घायु होता है तो हम एतम वायु दिशा दिशाम वेतर दिशाओं का जो वत्स है के समान वायु है उसकी उपासना करता हूँ पुत्र रुदम अरुदम पुत्र रोदन पुत्र के निर्णय रोदन नहीं होगा मांग लोग में नांग नहीं और रोदन लुंग लकार है मांगी किसी भी लकार अर्थ में मांग जोड़ देने से लुम लकार का रूप हो जाता है अर्थ किंतु अतिता नहीं होगा रोदन नहीं करूँ विधि नहीं अर्थ हो जाएगा तस् प्राचीन दिख प्रागतो अथ भागो जुहूर्नाम अस्य कोश से कोश के पूर्वादिग में जो पूर्व दिशा में भाग अंश उसका नाम जुहु जुहुअती अश दिशि कर्मिण प्रांग मुखा संत जुहूर्नाम इसी दिशा में कर्मी लोग पूर्व मुखा होकर के पूर्व के मुख करके कर्म करते हैं इसलिए प्राची का नाम हो गया जुहु जुहु नाम यस्य जोरे उसका नाम ठिकाने टीकाने ना, तो दिशा विशिष्टनाम वती अचिंतनीयत्व तत्सधन वायु तदम अमरणर्माण चिंतित यद दिशा सब पूर्ण है उनका चिंतन करना है विशिष्टनाम वती नशिष्ट अलग अलग नाम वाले दिशाओं का चिंतन ध्यान करना है उसके पश्चात उसके संबंधी दिशाओं के संबंधी जो वायु ये वत्स वायु है दिशाओं का बचरा पुत्र अमरण अमर्न, धर्म जो वायु अमरण अमरण वायु यायु वायु अमरण धर्मा तम अमरण धर्मंद अमरण धर्म वाले वायु का चिंतन करे भाष्य में सहमाना नाम दक्षिण दिशा है सहमाना नाम क्यों सहंते अश्याम पापकर्म फला यमपुर्याम प्राणी नीति सहमा नाम पाप कर्म नाम पाप करते हैं तो यमपुरी में जाकर के पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है यहाँ कर्म करके अपने को तो बुद्धिमान मानते हैं उसका फल दक्षिणा वहीं मिल जाती है यौपुरी में पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है प्राणी उसके बाद यमापुरी में भोगने के बाद आगे भी नीचे जड़नी प्राप्ति होती है तो दक्षिण दिशा में यमापुरी वहाँ जाकर के पाप करम फल भोगते हैं बहुत कष्ट इसलिए उस दिशा का नाम हो गया सहमाना नाम दक्षिणादि। तथा तो राजी नाम प्रती प्रतीचि पश्चिमादिक राजी पश्चिम दिख है राजी क्योंकि राजुणेन अतिष्ठिता राजा है वरुण वो वरुण आश्रित है पश्चिम दिशा में वरुण वरुणशित संध्या राग योगा अथवा संध्या काल राग से युक्त है रूप से तो उसको संध्या काल पश्चिम दिशा में तो उसको राजी कहते पश्चिम को सुभुता नाम सुभुता नाम है उदिची उत्तर दिशा भूति मध्यिर ईश्वर कुबेर आदि भी, भी, भी अधिष्ठित्व सुभुता नाम वो दिचुत्तर हो गया भूतिमूत ऐश्वर्य ईश्वर कुबेर आदि सब कुछ उसमें ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं उचि का नाम हो गया सुभुता देवलोक में तासाम दिशा वायु वस्तु दिशा का वस्तु हो गया वायु जैसे गो का बछड़ा उसका पुत्र इस प्रकार दिग्जत्वाद वायु हो वायु दिशा से उत्पन्न होता है, होता है क्रोबात इत्यादि दर्शन हो वायु क्रोबात पूर्व दिशा से उत्पन्न होकर चलता है तो कूर्वत ठीक नहीं पूर्ववात आदि इत्यादि शब्द तथा लौकिक वैदिक प्रयोग संग्रहालय लोकमिक से ये उत्तरवायु आया बसंत ऋषि में और वर्षा काल पूर्वाए मेघवृष्टि होगी विभिन्न से लोक में वेद में प्रयोग होता है से विज्ञान से ये जो वायु दस्य वेद वायु वायुवत् वायु वत्व वेद उपासना करता है तो उसका फल दिखाता है सय कच्चित पुत्र दीर्घ जीविता थी एवं यथोत्थ गुण वायु दिशा वत्व अमृत वेद कोई भी हो पुत्र दीर्घजीविता पुत्र से दीर्घजीविता जीवन जो चाहता है ऐसे उपासना करे एवं का यथत गुण वायु दिशा वेद यथोथ गुणा ये वायु का गुण दिशा का वत्सरा पुत्र की तुल्य अमृतर्मा अमृत वेद सर तो न पुत्र रोदी पुत्र निम्तरोदन न कोदी पुत्र के नहीं करता तो नहीं तो रहना रेगा यद विशिष्ट कॉर्स तज्ञान अत स्टोह कीवितता से एवं वायु दिशा वेद जाने कोशदिगवस विषय विज्ञान विशिष्टम् कोश दिशा उसका कोण है और उसका पुत्र के समान तद विषय जो विज्ञान उपासना अतः सोहम मैं भी इसे उपासना करता हूँ इसलिए पुत्र जीवितार्थी एवं पुत्र जीवन में चाहता हूँ दीर्घायु हो एक वायु दिशा वत्सम वेद कि भाई की उपासना करता हूँ जो दिशाओं का वत्स वसला के समान है तो माँ पुत्र रुदम रुदम मारुदम पुत्र मरण निमित्त पुत्र मरण के निमित्त मैं रुदन नहीं करूँ मारुदम लूल क्या जाएगा अरुदम तो मुदम अरुद्ररुद्रता रुद्धि ऋतु अंगोदा अंग हो जाता है तो लुम लगा का अर्थ है यहाँ विधि मांगी लुम हो गया पुत्र मन महाभूत पुत्रोदन नहीं हो पुत्र निमित्त गुरोधन में नहीं करूँ टीका <coughs> नहीं यथोत तो गुणन इत्यस्य प्रकटीकरण अमृतम यथोत्त तो गुणों वाले वायु वोत्स उसका स्पष्टीकरण कर दिया अमृतम वत्स्य अमृत सफलम उपासनम उपदेषम उपस फलें न सहे उपासना का उपदेश किया गया उसका उपसहन करते यम विशिष्ट है उपासना और भी पुत्र जीवन चाहता हूँ इस उपासना करता हूँ इसलिए पुत्र निमित्त रोदन नहीं करूँ आगे टीका में दीर्घायुष्टम पुत्र से कामयम आन परिकल्प्य तस्य चत दिशो विशिष्ट नाम विशिष्टा स्त्री तत्सन वायु तदव अमरण चिंतरी प्रधान रुक्ता कर्म जैसे विधान करते हैं प्रधान विधि है उत्पत्ति कर्म का विधान विधान किया जाएगा कर्म विधान करने के लिए उत्पत्ति कहते हैं प्रधान कर्म का विधान होता है उसके पश्चात उसके अंगों का विधान होता है इसी प्रकार यह भी उपासना का विधान है तो प्रधान उपासना का कथन करने के बाद अंग कथन करेंगे दीर्घाष्टम पुत्र से जो पुत्र के दीर्घाष्ट चाहता है दीर्घम आयु य सदीर्घायु हो पुत्र तीर्घायुष्ठ दीर्घ आयु आयु दीर्घ हो पुत्र अकाल मृत्यु नहीं हो ऐसे जो चाहता है उपासना करेगा इस उपासना का विधान किया गया त्रैलोक्यात्मान कोशाकार परिकल्पित भूर्भुव स्व तीन लोके एक, एक कोश जैसे रेशम कोष होता है ऐसे कोष है कि है पेट उधर हो गया अंतरिक्ष नीचे पृथ्वी है ऊपर स्वर्ग है ऐसे अंडाकार हो गया कोसाकार हो गया ऐसे कर्ता करके तरह लोग आत्म के, तीन लोग को तीन कदन से भू कहेंगे तो पाताल उसमें ले लेना आगे सौ कदम से ब्रह्मलोक तक आ जाएगा सारा ब्रह्मांड के कोष है ऐसा कल्पना करना और उसी के कोण है दिशा चतुस दिशो विशिष्ट नाम होती चार दिशा अलग अलग नाम वाले कोष के किनारा है ये सब बताया और दिशा स्त्रीलिंग है तासाम स्त्री तम स्त्री रूप होगी दिशा तत्सब न वायुम और वो संबंधी वायु बचा के समान है अंदर है गर्भ में उधर के अंदर है अमरण धर्म अमरण धर्म वाला ऐसे चिंतन करे ये प्रधान उपास प्रधान उपासना कही गई संप्रति तद अंगम जपम दर्श प्रधान उपासना का अंग देखा हैं अंग यहाँ जप उपासना के अंग है जप देखा हैं अरिष्टम कोशं प्रपद्ये मुना मुना मुना प्राण प्रपदे मुना मुना मुना बुहु प्रपदे मुना मुना, मुना मुना मुना भुव प्रपदे मुना मुना मुना प्रपद्ये मुना मुना मुना ये जप अरिष्ट है। है कोशं प्रपद्य हरष्टजकोशे युष्क प्रपद्ये उसके आश्रित में हूँ पुत्र जी दीर्घायु के निमित्त तो उपासना करते हैं ऐसे कोष अविनाशी कोष को मैं शरण में जाता हूँ अमुना अमुना अमुना कह करके पुत्र का नाम तीन बार ले अमुक अमुक अमुक नाम ले पुत्र का फिर प्राणम फिर प्राण के आश्रित में हूँ फिर अमुना अमुना पुत्र नाम तीन बार प्रपद्ये उनके शरण में हूँ भू प्रपद्य अमुना अमुना करके पुत्र का तीन बार नाम लिया फिर भूगोलोक को मैं करता हूँ प्रार्थना करता हूँ उनके शरण में मैं हूँ अमुना अमुना अमुना फिर पुत्र का तीन बार नाम लिया स्वर्गलोक के आश्रित में हूँ उनके शरण में हूँ उसे पुत्र के द्वारा तीन बार अरिष्टम अरिष्ट का नष्ट नहीं हुआ अविनाशी न कोशम अविनाशी कोष को यथोत्थम जैसे कहा गया भूल कोष का मूल है स्वर्ग ऊपर है अंतरिक्ष उदर के समान है नाम कोण में बता दिया ऐसे कोष को प्रपद्य प्रपन्न इसके शरण में मैं हूँ किसके लिए पुत्रायु से पुत्र से आयु पुत्र आयु तस्मय पुत्र आयु से पुत्र के आयु के लिए अमुना अमुना अमुना नाम के ही सुच सुच, सुच, की पुत्र से त्रिही अव्यय सूच प्रत्यात्चतुर्भ्यू द्वित्रिभ्य सूच द्वित्रिचतुर्भ्य को मिला करके सूच होता है त्रिही कहते हैं तीन बार कृत्य सूचिक सूच प्रत्योग होता है संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणनी कृत्य सूच क्रिया का अभ्यावृत्ति अष्ट्रे आठ बार का है है कृत्व प्रत्यय होता है दिव त्रिचतुर्थ सूच हो जाता है दिव त्री तीन बार नाम ग्रहण करता है पुत्र का तथा प्राणम प्रपद्यम नाम नामना भू प्रपद नाम नामना भुव प्रपदे अमुना अमुना अमुना सप्रपदे अमुना अमुना अमुना सर्वत्र प्रपद्य कहकर के तिर नाम गृह आदि पुनः बार बार पुत्र का तीन बार नाम ग्रहण करता है ठीक अमुना तेन पुत्र निमित्त होते न पुत्रों के निमित्त उसी पुत्र निमित्त में भू प्रपद्य उसके लिए भू भुव इनके शरण में भी निमित्त है पुत्र निमित्त कहते हैं दीर्घायुष्ट निमित्ती कृत्य पुत्र की दीर्घायु को निमित्त करके उसी के निमित्त मैं इनके शरण में हूँ ऐसे चिंतन करें जप करें सर्विमेन्द्र सर्व प्रपद्यनाम कृणा सर्वेषु सब पर्या में प्रपद्य क्रियापद उपाय दर्शय क्रियापद को जोड़कर कहें इसे साधन है पुनरुपात इसलिए प्रपदे प्रपदे सव के साथ इस जोड़ करके चिंतन करें निमित्त निवेदनार्थम पुनः निवेदना चुनपुन पुत्र से त्रीनाम गृहनाथ योजना निमित्त है इसे निमित्त ज्ञान करने के लिए बार बार मंत्र में पुत्र का तीन तीन बार नाम लेता है टीका में अरिष्ट मेंद मंत्र से प्रागेव व्याख्यातवात् प्राणम इत्यादि मंत्र मादया व्यासठिक अरिष्टम कोशम प्रपद्धि अमुना अमुना अमुना ऐसे पहलाया अविनाशी कोष को कर आश्रय करता हूँ आगे प्राणम प्रपद्धि इत्यादि वाक्य का अर्थ कहते हैं प्राग एवं व्याख्या तत्वा तो अरिष्टम इत्यादि मंत्र का व्याख्यान पहल हुआ था प्राणम इत्यादि मंत्र को लेकर व्याख्यान करते हैं भाष्य में पहले मंत्र तो में सदुचम प्राण प्रपदेतीदेम सर्वूत यदिद किंच तत्पी स यदचम अवचं तक उत्तम प्रसाद अहम अवसम ने कहा ने कहा था वह जमीन जो कहा प्राणो कह प्राणोद कुछ इदम भूत यदि किंच जो कुछ स्व प्राण है प्राण की कहानी सौ हे हे समि प्राण उसका शरीर सारा ब्रह्मांड तमेव तपी उसके सरण में रहता हाष्य में स यदचं प्राण प्रपदेति व्याख्यानार्थम उपन्यास है सहयोग प्राण प्रपद्य ऐसे मंत्र में आया इति तक इसका पूर्व मंत्र का उपन्यास कथन किया उसकी व्याख्या करने के लिए सर्वं प्राणवाईदूत ये सारा भूत जितने प्राण जगत सारा यदि जगत यथवा अरनाभ की वक्ष्य अराना आसि नाभि में समर्पित है आगे कहेंगे इसी प्रकार सारा जगत इसी प्राणी में है आसीते अतर तत्न प्राण प्रतिपन प्राप्ति सौ आसीतेतिपादन प्राण प्राण का प्रतिपादन रूपे तो सारे ब्रह्मांड के जगत का मे प्राप्त कर लिया कल्यासी विराट प्रपुन अभुव अथ यदोचं भू प्रपेती पृथिवी प्रपदे अंतरीक्ष प्रपदे दिव प्रपदेव तदवोचं पंचम यदोचमे कू प्रपद्य पृथ्वी प्रपद्य अंतरीक्ष प्रपदे दिव प्रपदेव तदवोचं एम का पृथ्वी अंतरक्षसो इसके शरण में मैं हूँ इसे कहा था पांच पंचम भाषण तथा भू प्रपदी त्रिन लोकां भूरा दिन प्रपदी तथा यही में था था कहा था भू प्रपदे जो कहा उसमें भूर भुवस्व तीनों लोग के शरण में मैं हूँ स्वर्ण में जाता हूँ ईसा कहा था जब भू प्रपदे में भूर भुवस्व सब आ गए फिर आगे तथा तो कहा भूव प्रपति कहा था उसका अर्थ करते हैं अथ आद अबूचम भुव प्रपद्य अग्नि प्रपद्य वायु प्रपद्य आदित्यम प्रपद्यव तदोचम जो भूव प्रपद्य पहले कहा था भू प्रपद्ये में तीनों लोग आ गया फिर भूव प्रपद्य आ गया भूषा मंत्र में उसका अर्थ है अग्नि वायु आदित्यम प्रपदे वायु आदित्य ये तीन देवता का स्वर्ण में मैं ये, ये कहा था मंत्र में प्रपद्येति अथ यदोच भुव प्रपदेती अग्नियादीन प्रपद्यदचम भुव अग्नि वायु और आदि इन तीन जतुर्था के आश्रम आश्रम भू अंतरीक्ष में नए चतुर्थम टीका स शब्द वक्तर्षे स यदचम वक्ता वो वक्ता जो का नहीं कहा का प्राण से सर्वात्म वाक्य से दर्शय प्राणसर्वात्म ये वाक्य से आगे सप्तम अध्याय ध्यान आय ना समर्पित है तत्म अत शब्द अत वाक्य में अतचतुम त्रम अत स्वे सर्वम तमें सर्व प्राण प्रतिश प्राप्त कराण सर्वात्मक सर्वात्मक प्राणी के प्राण के ध्यान कर्मचार प्राण को प्राप्त करने से सब को प्राप्त कर लिया करातकलिया सप्तमंत्रे अथ यदूच श प्रपदे तरीगेद प्रपद्ये यजुर्वेदम प्रपद्ये सामेद प्रपद्यव तदव तदव्य मे क्या कह प्रपद्ये भूर्भुव स्व भू प्रपथ में आगे भुव प्रपदे का, में गया। का देव, भाई देवता नाम बायुदेवता है शह प्रपथमेंकन्न ऋग्वेद यजुर्वेद सामेदेद कहा था एक कथ यद श प्रपद्य ऋग्वेदादी प्रपद्यवेदादी उपरिष्ट टीका में कदा पुनरेश मंत्रण जप ये मंत्र का जप का करना है प्रधान कर्ण हैद्यार प्रधान उपासना पहले कहा गया ऐसे प्रधान उपासना कोष चिंतन के पश्चात ये मंत्र जप करें। उपरिष्टार्द मंत्रा जपे उपरिष्टाद का तो उपासना के पश्चात मंत्रान जपे त मंत्र का जप करें। ततः पुरुत्तम अजरम कोशम सदिग वशम यथावत ध्या उसका अभिप्राय उसके पहले कोष का ध्यान करके अजरम कोशम कोष का विशेषण अजर जरा रहित न जीरियती अविनाशी कोष है उसका ध्यान करके कोष का ध्यान कैसे करना सदिग्वत्म दिग् दिश्च वत्स्य दिग्वस ते सा। सारी दिशा और वायु वसड़ा ये दिशाओं के नाम और वसड़ा के साथ कोषों का यथावत तो ध्यान जैसे कहा गया ऐसे ध्यान करके ये उपासन है है ध्यान उप पे आसन ध्येय के समीप में रहना समीप पे रहने का अर्थ धेयाकार हो जाना ध्येत्मक हो जाना अत्यंत तो समीप हो गया जब मैं ध्यान कर रहा हूँ ऐसे भावना है ध्यय से दूर है धेय चिंतन करते करते परमात्मा का चिंतन जिसका ध्यान करते हैं वो तो ध्येय है उसका चिंतन करते करते इतने तन्मय हो जाता है भूल जाता है बीच में ये याद नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ ध्यय का चिंतन करते करते स्वयं ध्यान कर हो जाता है उप समीप आसन अत्यंत तो समीप हो गया तदुरुप हो जाना यही ध्यान है निरंतर चिंतन करे त्रिपुटी वर्जी तर ध्या ध्यान धेय इसे भावना नहीं हो न लगातार प्रत्येकता लगातार उसका चिंतन ध्यान का तो चिंतन है नहीं कुछ चिंता नहीं करे खाली रह जाना जड़ बनना ऐसा नहीं चिंतन उस समय पता नहीं चलेगा मैं चिंतन करता हूं करके संशय नहीं होगा चिंतन करता हूँ या नहीं किन्तु एकाग्र रहता है आगे समाधि के बाद उसको ऐसे स्मरण होता है कि इतने समय आज में समाहित तो हो गया निद्रा भी नहीं निद्रा हो तो उसके पश्चात तो कहता है मैं कुछ मुझे पता नहीं चला यहाँ भी समाधि काल में नहीं कहेगा पता चला कि इतने कहेगा मैं समाहित तो था और ज्ञान था कुछ पता नहीं चला ही था नहीं क्योंकि समाधि काल में मैं था ऐसे मन होता मैं इतने समय समाहित था ऐसे और निद्रा नहीं क्योंकि सर्व गिरता नहीं तो सर्व गिर जाएगा बैठकर रहता है तो ये समाधि त्रिकुटि वर्जित समाधि उपासना ध्यान ध्यान करते करते वहाँ तक तो ध्यान करना होता है जब तक तो ध्येय तालात्म ध्येयमय अद्रुप हो जाए लगातार भेद बुद्धि समाप्त तो हो जाए तो, तो उसका नाम उपासना तो कोष का इसे ध्यान दिशा वशा के साथ ध्यान करके उसके पश्चात ही मंत्र जप करे भू प्रपति भू प्रपति तीन बार पुत्र का नाम लेकर के दुर्वचनम आदराथम तदवोचम तदवोचम मंत्र में आए आदर के लिए दो बार कहा पीका में ध्याष्टी के सम्बन्ध उपरिष्टाध दिया ध्यात्म उपरिष्टार्थ ध्यात् उसके पश्चात मंत्र जप करे ज्ञान करके आदरार्थ कहा दुर्वचनम आदरार्थम आदर के लिए किसमें में आदर है दो बार कहा आदर के लिए तो आदर किसमें यथोत विज्ञान जपे बा आदर विज्ञान उपासना में आदर अथवा जप में आदर के लिए तदवचम तदवचम ऐसे लोक में भी आदर के लिए बार बार कह हैं वृत्तम अनू पुरुष भाव इत्यादि खंडातर अवतारये वृत्तम अतीत जो हो गया पूर्व खंड में उसका अनुवाद करके आगे मंत्र पुरुष भाव यज्ञातर खंड का अवतरण करते हैं भाष्य में पुत्राष उपासनम उत्तम जपस्य संबंधी पुत्रु उपासना पुत्र के आयु संबंधी उपासना कहा गया और जप भी कहा गया अतईदान आत्मन दीर्घजीवना जीव दीर्घजीवनाय इदास जपंच विदधता दीर्घजीवन दीर्घजीवनाय इदंपना और जप भी उपासना और जप विधान करते हुए कहते हैं ठीक है किम किमित आत्मन दीर्घ जीवन में तत्र पुत्र दीर्घ जीवन हो गया तो हो गया अपने पिता पिता की रक्षा करेगा स्वयं अपना दीर्घ जीवन क्यों चाहते हैं तो जीवन ही स्वयं पुत्र आदि फल में युज्यते नान्यता स्वयं जीवित रहेगा तो पुत्र आदि फल से युक्त तो होगा नहीं तो मर गया तो उत्तरा के फर्श्त नहीं होगा इसे स्वयं जीवित रहे तथा आत्मान यज्ञ संपादय थी अपने शरीर को यज्ञ रूप कल्पना करके संपादन करता है इसको संपत्त कहते उपासना ध्यान करना ऐसा ये शरीर यज्ञ है ऐसे चिंतन करना यज्ञ तो प्रधान है प्रत्येक उपासना में आलंबन प्रधान होता है संपत उपासना में आरोग्य प्रधान होता है प्रतीक है साड़ग्राम में विष्णु की उपासना करते हैं साड़ग्राम प्रतीक है तो साड़ग्राम में ही चंदन अभिषेक पुष्प तुलसी आदि देते हैं आलम्बन प्रधान होता है संपत उपासना में आलम्बन प्रधान नहीं आलंबन तो यहाँ शरीर उसमें यज्ञ तो संपादन करना है यज्ञ यकलना कर चिंतन करना है यज्ञ का चिंतन प्रधान है यथोत फल हेतुता विद्यापय ये फल है दीर्घ जीवन उसी फल हे का हेतुभूत विद्या उपासना का आरम्भ करती आत्मा यज्ञ संपादय पुरुष ये यानी चतर्विशति वर्षा तत्त सवन चीश्क्षरा गायत्री गायत्राशवन ततः वसवन्वायत्ता वसव एकतेद भाषय पुष्व भावय पुष्य पुषे शरीर पुषक तस्य चतुर्विशति वर्षा तत्पात सवर्ण ये कार्यक्रम संघात करी रहे जीवन विशुद्ध इसको कहा यज्ञ है जो चतुर्विशति वर्षा चौबीस वर्ष आयु तक ये तत्पात सवर्ण ये प्रातःसवर्ण से चिंतन करें यज्ञ करते हैं जो प्रातः काल सवन करते हैं तुम तो काल में कुछ सायकाल में तो ये चतुर्विंशति वर्ष हो गया प्रातःवनम चतुर्विशति अक्षरा गायत्री गायत्री भी यही चतुर्विशति अक्षरा है तो इस विद्वन में समानता है ये गायत्री के द्वारा प्रातःवन करते हैं तो, तो गायत्री हो गया प्रातःवन हो गया चौबीस वर्ष गायत्रम प्रातःवन प्रात है गायत्र गायत्री मंत्र के द्वारा करते हैं तदस्य वसव अन्यायता इसमें वस्तुदेवता संबंध है प्रातःभवन में प्राणावा बसव वस्तुदेवता कौन है प्राण ही वसुत ही दम सर्व भाषे लिखियों की एक एते स्नाध एतः प्राण ये सबको करते हैं। दिलाते हैं सबको अपने में रखते हैं जीवन देते हैं इसलिए प्राण ही वृता है कि हमें प्रथम तो पुरुष से आत्म यज्ञ संपाद देते तत्र पुरुष है आत्मा आत्मा को कैसे यज्ञ कल्पना तो करेगी इसलिए कहते पुरुष का आत्मा नहीं लेना पुरुष कहीं आत्मा लेते हैं प्रकृति पुरुष ऐसे जो सांख्य में विचार करते हैं पुरुष का था आत्मा है तो यहाँ पुरुष कार्थ आत्मा नहीं जीवन विशिष्ट कार्यकर्णसघा तो यद है कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय का समुदाय जब तो जीवित है जीवन विशिष्ट इसको पुरुष शब्द से लेना है भावशब्द अवधारणा अवधारण अर्थ यनाथ अवधार भाव का पुरुष ही यज्ञ है उसका अर्थ अभिनयकर बताते पुरुष एव यज्ञ पुरुष ही यज्ञ है अवधारणा समर्थय पुरुष भाव यज्ञ भाव का अर्थ हुआ अवधान का अर्थ समर्थन करते भाष्य में तथा ही सामान्य ही संपादय थे यज्ञव समानता से पुरुष में यज्ञ संपादन करते हैं पुरुष जो शरीर है ये यज्ञ है यज्ञ के साथ शरीर का सामान्य सामन से सामान्य सामान्य साम के द्वारा संपादन करते हैं टीका नज्ञ अवयव सादृश्या पुषे यज्ञदिकर्ते य के अवैविका सादृश्य पुरुष में पुरुष में यज्ञदि कर कथम सादृश्याद यज्ञसंपादन पृच्य है सादृश के युपुरुष में जहाँ सादृश शाबी कहानी क्या सत्ता करना है कैसे करना है कथम प्रश्न हुआ टीकाने त्रत षोड़शाधिक वर्ष शतम् पुरुष आयु पुरुष के आयु शता पुरुष का सौ वर्ष ज्योतिष शास्त्र में एक विंशोत्तरी एक अष्टोत्तरी ऐसे मत है दशा विंशोत्तरी दशावत एक से बीस वर्ष आयु है और अष्टोत्तरी में एक से वर्ष आयु है दो प्रकार विचार बताए अष्टोत्तरी में आठ एक सा होगा नवग्रह नहीं इसमें एक ग्रह कम केतु नहीं चाहिए। वैसे तो ऐसे एक से एक से बीस एक आयु के हिसाब से महादशा निरूपण करते ज्योतिष लोग आयु सो सौ वर्ष ऐसे भी कहा अरे कहीं से कहा गया सोलह सा अधिकम वर्ष शतम एक सौ सोलह सातवें विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार कहा गया एक सौ सोलह वर्ष आयु फलभूतम यह आयु हो गया कर्म का फल है जाति आयु होगा ये कर्म फल है तेधा प्रविभज्य चतर विंशति वर्ष आयु से करते कर्तव्य इसको तीन भाग विभाजित करना पहला चौबीस चौबीस वर्ष के बाद आगे दूसरा हो जाएगा चौस सप्तालीस वर्षाणी चौरालीस चौबीस के बाद चौरालीस हो जाएगा अड़सठ हो जाएगा अड़सठ होने के बाद और किचन रहेगा एक सौ सोलह होने के लिए चार अड़तालीस रहेगा अड़तालीस सौ चालीस एक चौबीस ये हो गया चौवालीस अड़सठ हो गया ना अड़सठ के बाद चालीस मिला तो एक से होगा और आठ मिला तो एक से सोलह हो जाएगा अठतालीस हो जाएगा चौबीस तो, चौवालीस और अट्ठाईस मिल करके एक से सोलह हो जाएगा तीन भाग विभक्त करके आई तो त्रेधा विभक्त दिवा, विभाज्य तीन भाग विवाह करके चतुर्विशति वर्षा पुरुष से यानी कह रहा हाँ यदड़ा अधिकम वर्ष सुतम पुरुष से, से आयु फलभूतम तत्था प्रविभज्य तीन भाग विवाह करके समान समान नहीं तीन भाग पहला कितने हैं चौबीस वर्ष चतुर्विशति वर्ष आयुसी प्रथम प्रातःवर्ण दृष्टि करनी चाहिए चौबीस वर्ष तक आयु होते समय इस शरीर में सर्वे के यज्ञ है ये प्रातःसवन है इस चिंता न करें तुरुष से यानी चतुर्विशति वर्षा आयु सह तात सवर्ण पुरुषाक्ष से यज्ञ से यज्ञ कौन है फुरुशा। फुरुशा नाम के जो यज्ञ है उसके जो चौबीस वर्ष आयु है चतुर्विशति वर्षा ही आयु वही प्रातः उसमें प्रातः दृष्टि करे के न सामान्य क्या से है साधु अच्छा गायत्री गायत्री भी चौबीस अक्षर अच्छा है छो गाय सन्दस्क ही विधि अज्ञ से प्रातः सवन गायत्री की छद है उसमें भरे नियम करके चौबीस अक्षर होता है तो गायत्री सन्दस्कम ही विधि अज्ञ से प्रातः सवन विधि यज्ञ होते विधान से जो यज्ञ किया जाता है ये तो उपासना है तो विधि यज्ञ है यज्ञ कर्म उसमें प्रातःसवन कर्म करते गायत्री छंद से मंत्र गान करते टीका में विधि तो अनुष्ट मान से बाह्य ये प्रातः काल उपलक्षित कर्म प्रातःवनम यजेत स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुड़िया यज्ञ हवनादि का विधान किया गया विधि से जो अनुष्ठान किया जाता है यज्ञ बाह्य यज्ञ ये तो सर्व को यज्ञ सर्व ही यज्ञ ऐसे कल्पना करते हैं उपासना है बाह्य यज्ञ सर्व नहीं सर्व से अत्रित्त यज्ञ होता है यजे तो स्वर्ग का मिता दिया गया विधान किया गया प्रातकाल काल उपलक्षित कर्म प्रातः में जो कर्म होता है इसको प्रातःवन कहते प्रातः काल से उपलक्षित कर्म कर्म ही प्रातःवन काल विशिष्ट नहीं काल से उपलक्षिता उपलक्षण कौन से काल का ग्रहण नहीं होता है उसी काल में किया जाता है जो कर्म वो तो कर्म का नाम है प्रांत सवन जैसे का उपलक्षिता देवदत्त से गृह कांतर देवदत्त से देवदत्त का घर कौन है का जिसमें कौ बैठे तो का हो गया परिचय गृह के साथ कार्य का अन्वयन नहीं होता है कौवा उड़ जाएंगे तो देवता का घर रहेगा वो देवता घर में कौवा हमेशा नहीं रहते घर के साथ उसका संबंध नहीं होता आनंद नहींते सती कार्य आनंद होते सती जाबर तक अविद्यमान होकर के भी जाबर तक उड़ जाने पर भी इसी प्रकार यहाँ प्रातःकाल को नहीं प्रातःकाल से किए जाते जो कर्म प्रातःकाल उपल कर्म प्रातः त्र स्त्र गायत्री पाठ संद गायत्रवनमीत स्त्रोदी पाठकर्ते कुोतः शस्त्रकुचोतः स्त्र गीतस्त्र जहाँ गीत नहीं अयत पाद अक्षर पाद के अक्षर नियत नहीं गद्यात्मक ऐसे जो गायत्री पाठ करते हैं गायत्री छम गायत्री छंद वाला गायत्र प्रातःवर्णम इस सृति में कहा गया इसलिए प्रातःवर्ण हो गया, गया गायत्री छंद और गायत्री में चौबीस इसमें है इसलिए विधि यज्ञ जैसे चौबीस अक्षर वाले गायत्री छंद से प्रातःवन होता है इसी प्रकार ये सर्व रूपयज्ञ है चौबीस वर्ष तक उसमें प्रतःसवर्ण दृष्टिकर उपासना करें करथोक् पुरुषाष चुशति वर्षा प्रातःवर्ण चुशति अक्षरा ये आयु चवीस वर्ष प्रातःवर्ण अक्षरे फल सत्य में अतः सवर्णसंपन्न चुशति वर्षा युक्त पुरुष प्रातःवर्ण का संपादन किया गया पुरुष आयु में चतुर्विशायुषा चौबीस वर्ष आयु से युक्त हो गया पुरुष तथा कथम पुरुष से यज्ञ कैसे यज्ञ होगा ऐसा सब कहा से विधियज्ञ तो के समान हो गया पुरुष इसलिए पुरुष भी यज्ञ हो गया अथ शब्द से वर्थो अतो विधियज साध्याद यज्ञ अतवि भी थे विधि यदि पंचमे थे अत तो का अर्थ है विधि यद्याद यह हेतु ये विधि यज्ञ का सादृश्य होने से पुरुष यज्ञ हुआ विधि अनुष्ठान यज्ञ विधियज्ञ विधि के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है उसको कहते विधि यज्ञ तेन साध्य विधि ये साधस्य पुरुषस्य पुष सेवन सबंध ये पुष का प्रातसवन किसा सब प्रातवन तस्षो ये पुषय यथोक्पुर प्रातवन सपत्ति तथा माध्यन दिनन तृतीय पुरुषाशोर्मी सवन तृतीयसवनमी शवन दी तह जिस प्रकार यथोत्थ पुरुष आयुषी कितने वर्ष चार चौबीस चौबीस वर्ष में प्रातः सवर्ण संपत्ति प्रातः सवर्ण का संपादन किया गया दृष्टि करेगी चिंतन करना इसी प्रकार तथा वक्ष मारे और भी पुरुष आयुष आगे जो पुरुष कहेंगे चौराय और अड़तालीस दो आयु इसे ऐसे पहले माध्यम दिन सवर्ण दृष्टि करे चौबीस वर्ष के बाद और चौदह से अठसठ वर्ष होने तक माध्य सवण दृष्टि करे अड़सठी के बाद तृतीय सवर्ण दृष्टि करे तृतीय सवन सायन काला सवर्ण द्वय संपत्ति ऐसे समझना चाहिए तथा भाष्य में तथा उत्तर आयुष्यो सवर्ण द्वय संपत्ति दोनों आयु में दो भाग में पूरा पूरा आयु तो सोलह वर्ष में एक भाग छब्बीस वर्ष के और दो भाग में संपादन करे त्रिष्ठ जगत अक्षर संख्या समान सामान्य तो वाच्या के जगत उसके अक्षर समान होने से ऐसे संपादन करे विज्ञान चतुर्विशति वर्ष पुरुष आयु चतुर वर्षा मिता। से चतुर्विशति वर्ष मित्र मित मित परिच्छि चौबीस वर्ष से युक्त पुरुष आयु में प्रातःवन मत प्रातःवन से मति बुद्धि प्रातःवन संख्या संख्यासामख्यासमें चबी चवीसी चवीस गायत्री अरे गायत्री संद से प्रातःवन होता है ये चवीस वर्ष वक्षमान पुषा तो शवर्णदय सम्पत्त हो तो कारण आगे जो जुरुषा अठाईस वर्ष प्रिय चौरासी वर्ष और अट्ठाईस वर्ष है इसमें करने में क्या कारण है छंद और से के समान है चतुस्तविशद चौबीस वर्ष के बाद कितने वर्ष लेना हैतुस्तविशद अक्षर है त्रैष्ठुभ ग्यारह ग्यारह चार में चौवालीस हो जाएगा त्रैष्ठु आध्य त्रिष्टु इधम त्रिष्ठम त्रिष्ठ छवाला माध्यं सवन करते समय स्त्रोत्र आदि का पाठ त्रिष्ठ शांत से क्या जाता है इसलिए माध्यान्दर सवन में ये <coughs> माध्यम सवन दृष्टि करे चौबीस वर्ष के आगे वर और चौरासी वर्ष अठसठ वर्ष होने तक माध्यं सवन दृष्टि करे अष्टाचुरीश जागति अट्ठाईस अक्षर है जाकर जगत छंद जागति छंद जगती एक पाद में कितने होगा बारह बारह हो जाएगा बारह बारह और चार पाद जागतम तो तृतीय सवन हम जगत्या इदम ये जागतम जगती छंद वाला तृतीय सवन है इसलिए और अठतालीसवीं वर्ष चौरालीसवीं होने के बाद और अट्ठालीसवीं वर्ष चौरालीस छवी से हो गया था अड़सठ अड़सठ के बाद एक सौ सोलह तक उसमें तृतीय सवर्ण दृष्टि करे पुरुष में अतः संख्या सामान्य उत्तर ही हो पुरुष आयु शो हो सवर्ण द्व सम्पत्ति संख्या सामान्य हो जाने से पुरुषाय के उत्तर में 26 के बाद पच्चीस से लेकर के अड़सठ अड़सठ तक चौवालीस वर्ष उसके बाद अड़सठ से लेकर के एक सौ सोलह तक अट्ठाईस वर्ष ये दोनों में क्रमश माध्यम दिन दृष्टि और साय सवर्ण दृष्टि करेंवर्ण द्वय संपत्ति रीत सवर्णय का संपादन संपत्ना करें ओप्यायन तुम गाय